कुकुंदेन्दु तुषारह धवला या, या शुभ्र वस्त्र भृता या बी बरदंड करा या श्त पद्मन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभतिर् देवै सदाबिता साम पात सरस्वती भगवती निश जा नवाकबिम विद्युतिमुदल धलत ताट केयूर किरीट कण स्फुर कणनुपुर नमः नम कोटी इंदुमुखी saraswati <coughs> namah kamalana bhava namah कमलमा नम कमल प नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणति तस्म तग्वेविप्रकाशम मुुर्व शम प्रपद्ये आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोविंद पादार बिंदानुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य है साथ ही एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता अत प्रत्येक जीव अनाधिकाल से प्रत्येक क्षण तैल धारावध विच्छिन्न उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील रहा है किंतु महान आश्चर्य है कि अनंत काल के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश नहीं प्राप्त हो सका अत पुनः विचार विमर्श परमावश्यक हो गया पता लगा कि ब्रह्म जीव माया इन तीनों तत्वों के परिज्ञान से ही हमारा अज्ञान जाएगा और अज्ञान के जाने से ही ज्ञान का उदय होगा फिर हम अपने लक्ष्य का ठीक ठीक साधन करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे अत ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे सृष्टि और सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय आदि कार्य हो और जो जीव और माया दोनों को गवर्न करे दोनों को नियंत्रित रखे शासन में रखे और जो सृष्टि में भी सर्व व्यापक हो साथ ही प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भी बैठकर उस जीव के आत्मा को भी चेतना दे इंद्रिय मन बुद्धि को भी तत्त कर्म करने की शक्ति दे अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार फल दे वर्तमान कर्मों को भी नोट करे इत्यादि अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का कर्म करे ऐसा कोई भगवान है उसके तीन स्वरूप बताए गए ब्रह्म परमात्मा और भगवान किंतु प्रमुख दो स्वरूप है एक निर्गुण निर्विशेष निराकार एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण और यह भी बताया गया कि वो उसकी अनंत शक्तियां हैं उन शक्तियों के बल पर वो जब जैसा चाहे बन जाए और उनकी समस्त शक्तियों का शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है उनके कुछ तो स्वांश है और कुछ जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है और एक शक्ति उनकी अपरा कहते हैं जिसे जड़ है किंतु वो प्रत्येक जीव पर अनाधिकाल से हावी है वो भगवान की शक्ति से शक्तिमती है अत कोई भी जीव किसी भी साधना से उस माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता तदर्थ विचार किया गया कि भगवान को जाना जाए उनको प्राप्त किया जाए किंतु इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान सर्वथा अप्राप्य है अतव फिर विचार किया गया कि अनंतानंत जीवों को भगवत प्राप्ति कैसे हुई थी तो पता लगा कि जिसको भगवान अपना लेते हैं जिस पर कृपा कर देते हैं वो भगवान को जान लेता है प्राप्त कर देता है और किसको अपना लेते हैं इस पर भी विचार किया गया कि तीन ही बातें हम कर सकते हैं क्योंकि तीन ही शक्तियां हमारे पास है सचित आनंद के अंश होने के कारण कर्म ज्ञान भक्ति हम माइक जगत की सृष्टि में आनंद ढूंढ रहे हैं इसलिए कर्म ज्ञान भक्ति का उपयोग माइक जगत में कर रहे हैं जब पता लगा कि यह आत्मा का सुख नहीं है जगत तो शरीर के लिए बनाया गया है तब शास्त्रों वेदों के द्वारा ये जाना कि जो भगवान के निमित्त हो वही कर्म कर्म है और उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है और जो भगवान के निमित्त ज्ञान हो उसी ज्ञान से भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति हो सकती है और जो भगवान संबंधी भक्ति हो उसी से माया निवृत्ति हो सकती है इन तीनों मार्गों पर विचार किया गया विस्तृत विचार करने पर पता लगा कि कर्म के अधिकारी सभी हैं, किंतु कर्म का ज्ञान अत्यंत कठिन है इतना विस्तृत है कर्म का विषय नहीं यंतो नस्य पारस्य कर्मकांडस्य चोद्धव भगवान ने उद्धव से कहा था ये अनंत है कर्म का विस्तार इसका अंत नहीं है उद्धव इसकी बारीकियां केवल मैं जानता हूं और फिर भगवान ने कहा धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम नो नापी देवा कोई नहीं जान सकता धर्म का रहस्य एक स्त्री है उससे पति ने कहा पानी लाओ उसी समय ससुर ने कहा चश्मा ले आओ सास ने कहा चप्पल ले आना हमारी स्त्री खड़ी सोच रही है किसकी बात पहले माने पतिदेव को गुरु स्त्री नाम यह भी कहा है स्त्रियों का पति ही सब कुछ है उसकी बात मानना चाहिए पहले लेकिन वो पति की मां है सास उसकी पहले मानना चाहिए लेकिन वो सास का भी पति है ससुर उसकी पहले मानना चाहिए लेकिन पिता से ऊंचा स्थान है मां का क्या करें किसकी आज्ञा पहले माने उसको चक्कर आ गया वेदों के जानने वाली गहना कर्मण गति अर्जुन से भगवान ने कहा किम कर्म किमकर बेटी कबयो पत्र मोहिता और अगर जान भी लिया जाए तो कर्म का फल तो मिलेगा नहीं अगर भक्ति को साथ में रखता है और भक्ति का फल मिल जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो कर्म करने का जब फल ही नहीं मिलना है तो इतना बड़ा लेबर क्यों करे कोई और अगर भगवान को छोड़ के कर्म किया तब तो घोर मूर्ख है वेद कहता है प्रमूढ़ा वो तो घोर मूर्ख है जो भगवान की भक्ति को छोड़ देते हैं और खाली कर्म धर्म का पालन करते हैं इसलिए वो खाली कर्म धर्म तो निंदनीय है इसी प्रकार ज्ञान भी यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो वो अहंकार बढ़ा देगा और तो लक्ष्य की प्राप्ति से और दूर कर देगा देखो एक मूर्ख व्यक्ति मंदिर में जाता है तो बेचारा खड़ा होकर क्या बोले पढ़ा लिखा नहीं है अपने मन मन में सोचता है प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता क्या करूं लेकिन एक थोड़ा बहुत जो पढ़ ले, लेता है कोई ग्रंथ वंथ गीता उ दो चार श्लोक याद कर लिया कहीं वेद मंत्र का वो बड़े अहंकार से बोलता है तमेव अहंकार सब लोग देखें मैं लोग बोल रहा हूं ये अहंकार और भर गया बिचारे शब्द ब्रह्म निष्ठा तो न निष्ठा परे यदि अगर शब्द ब्रह्म में वो बड़ा एक्सपर्ट है और प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका तो और पतन होगा वो भगवान के आगे कभी आंसू नहीं बहा सकता क्योंकि दीनता नहीं आएगी उसमें अहंकार बढ़ जाएगा ज्ञाना ज्ञानाभिमानी कहते हैं उसको ओ, भक्ति छोड़ कर तो वो भी और हानिकारक है इसलिए केवला भक्ति से हमारा काम बनेगा उस विषय में आपको भागवत के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया सौन परमहंसों के प्रश्नों के द्वारा परीक्षित के प्रश्नों के द्वारा और कपिल के द्वारा और नवजोगीश्वरों के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अंत में आपको बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि अनेक मार्ग क्यों बन गए और वे सब गलत उसका फल नश्वर है माइक है यहां तक आपको हम कल लाए थे अब आगे विचार कीजिए फिर भगवान ने क्या बताया क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए यह मैंने कल आप लोगों को बता दिया उसी को रामायण में एक दोहे में बता दिया तुलसीदास तो जी ने नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप ध्यान दान भेषज पुन कोटिन टिन करिय रुज न जाही हरियाण करोड़ो दबा कर डालो कर्म धर्म योग जग जप तप व्रत ए माया का रोग ए काम क्रोध लोभ मोह का रोग नहीं जाएगा नमाम साधयत योगो न सांख्यम धर्म उद्धव कोई भी कर्म धर्म यज्ञ दान व्रत कुछ ऐसा नहीं है जो मुझको मिला सके जीव से वे सब है सत्य उनका फल भी सत्य है लेकिन वो फल नश्वर है माइक है अंत में दुख है चौरासी लाख का बंधन है उदो भक्त्या्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिय प्रियसताम मैं केवल भक्ति से ही एक कया भक्तिया दूसरा कोई मार्ग नहीं गाह्य भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपा का जो जन्म से चांडाल हैं, वे भी मेरी भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं बारह गुण से युक्त भी यदि ब्राह्मण हो विप्राद सदुण भो पादार बिंद विमुखात छपचम वरिष्ठम बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भक्ति रहित है तो उससे वो चांडाल श्रेष्ठ है जो भक्ति युक्त है न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच अस्मृता मुझे चतुर्वेदी ब्राह्मण भी नहीं प्रिय है जो मेरी भक्ति करे तो भक्तिवंत आति चहु प्राणी कितना ही बड़ा पतित तो हो वेद व्यास ने तो यहां तक कहा हरेर नाम नश्चया शक्ति पाप निर्हरणे बिज तावत कर तुम समर्थोन न पात, पात नरा अरे कोई पापी कितना पाप करेगा आया श्री कृष्ण के शरण में आप क्षमा कर देते हैं तो जो केवल मेरी भक्ति करता है और कुछ नहीं एकमात्र भक्ति इस भक्ति के विषय में हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं नारद जी भक्ति के बड़े आचार्यों में पहली बार सबसे पहले नारद जी हुए हैं उन्होंने चौरासी सूत्र बनाए हैं उसके बाद शांडिल्य हुए हैं उन्होंने सौ सूत्र बनाए हैं तो नारद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि देखो भाई भक्ति के जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो क्या कहते हैं भक्ति के विषय में मैं बता दूं। हा बताओ पूजा अनुराग इति पाराशर्या सोलहवा सूत्र पूजाधिकों से अनुराग करना यह पाराशर्ज का मत है पराशर के पुत्र वेद व्यासा विश्व अनुराग इति गर्गा भगवान की कथा आदि अनुराग करे ये गर्गाचार्य का सिद्धांत है सत्रहवा सूत्र आत्मरत्या विरे विरोधे न भीतर से मन से भक्ति करना है वो भक्ति भक्ति है पूजा उजा से नहीं अच्छा हम आप सूत्र तदर्पिता खिला चारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता ये नारद जी कहते हैं अपने लिए कि मैं कहता हूं ये लक्षण है भक्ति का तो पूजा अधिक तो कर्म का विषय है ना हाथ से पूजा करते हैं आप और कथा सुनते हैं कान से ये ज्ञानेंद्रिय है कर्मेंद्रिय से पाराशर्ज और ज्ञानेन्द्रिय से गर्गाचार्य शांडल्य कहते हैं देखो भाई तुम कर्मेंद्रिय से करते हो पूजा और तुम ज्ञानेन्द्रिय से सुनते हो कथा लेकिन मेरी सुन लो मन से अटैचमेंट हो फिर कर से पूजा करो कान से सुनो। सुनोडल कहते हैं यही मेरा भी मत है और मैं शांडिल गोत्र का भी हूं वो हमारे आचार्य हैं शांडिल्य मुनि और <laughs> उन्होंने ऐसा भयानक बम छोड़ा आत्मरत्य विरोधे ने तिशांडल्या और नारद जी ने भी बड़ा सुंदर लिखा तब विस्मरणे परम व्याकुलता वही भावार्थ सांडल्य वाला भगवान का निरंतर स्मरण हो वियोग में एक क्षण युग के समान लगाए जब भगवान रास से गायब हो गए तो भागवत में गोपियां कहती हैं वियोग में दसम स्कंद के इक्तीसवें अध्याय में पंद्रहवा श्लोक अटति जद भवानिकाननम श्यता कुटिल जड उदीक्षता जंगल में चले जाते हो गाय चराने और जब तक लौट के नहीं आते त्रुटिर जुगायते एक क्षण का भी और सैकड़ों भाग त्रुटि कहलाती है वो जुग के समान लगती है हम लोगों को यही बात गौरांग महाप्रभु ने कहा शेण चक्षुषा प्रावृषाई तम शून्ययतम जगत सर्व गोविंद विरेण ऐसा कब होगा प्रभु एक क्षण जुग के समान लगे बिना आपसे मिले तो गोपियां कहती हैं कि हम ब्रह्मा को कोसती हैं क्यों रे ब्रह्मा तू सठिया गया है क्या तुझको जब मालूम था मेरे विषय में कि श्याम सुंदर के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा गोपियों को तो मेरी आंख में पलक क्यों बनाया ये बार बार नीचे ऊपर होती है तो श्याम सुंदर के दर्शन में बाधा होती है निर्निमेश दृष्टि से हम नहीं देख पाते एक टक गोपियां तो अपने भोलेपन में कह रही हैं असल में गोपियों को ब्रह्मा ने बनाया नहीं ये तो अवतार लेके आई हैं जो जीव महापुरुष गोलोक से अवतार लेके आते हैं उनको ब्रह्मा नहीं जानते वो तो भगवान के परिकर है ना वो प्राइवेट आते हैं वो पूरी उनकी पार्टी आती है ओ, ओ, ओ, बिना भगवान के के ये ये अरे ब्रह्मा के ये कारबार से अलग रहते हैं वो लोग तभी तो ब्रह्मा ने नहीं समझा श्री कृष्ण कहा कब आ गए और चुरा ले गया तमाम ग्वाल बाल वगैरह अगर उसको मालूम होता कि <ख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़�> मेरे सृष्टि के नियम के अनुसार आए हैं तो वो ऐसी गलती न करता तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं एक भक्त्या केवल भक्ति यही बात नारद जी कहते हैं और देखो भगवान के द्वारा ब्रह्मा प्रकट हुए ब्रह्मा के द्वारा नारद जी प्रकट हुए उनके मानस पुत्र हैं ये भी भगवान के अवतार हैं नारद जी भी लेकिन ध्यान दो भक्ति के आचार्यों को सब को गिनाया वेद व्यास है गर्गाचार्य है शांडल्य है अवंत में कहा देखो भक्ति की सबसे बढ़िया आचार्य हैं गोपियां यथा ब्रज गोपिका नाम इक्कीसवां सूत्र ब्रज गोपियों का जो प्रेम है भक्ति है बस अंतिम है मैंने आपको बताया था ना कि ब्रह्मा भी चरण धूल चाहते हैं गोपियों की शंकर जी भी चाहते हैं सनकादिक भी चाहते हैं उद्धव भी चाहते हैं सब टॉप के जितने हैं क्यों यद सुजात कियुषा न भागवत दशम स्कंद के एक अध्याय का लोग ये लोग क्या कह रहा है गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर हम तुम्हारे न रहने पर जब तुम आंख से ओझल हो जाते हो और हम जलते रहते हैं और फिर तुम जब मिलते हो तो तुम्हारे चरण के निचले हिस्से को चरण के हम अपने हृदय पर रखते हैं तो हमारी विराहाग्नि शांत तो होती है ध्यान दो संसारी मां संसारी पति ये कूड़ा कबाड़ा के जो संसारी लोग हैं ये गंदे शरीर वाले अगर काफी दिन बाद किसी मां का बच्चा खोया हुआ मिल जाए तो दौड़ के उसको जोर से चिपटा लेगी बहुत दिन के बाद परदेश गया पति आवे तो मिया बीबी जोर से चिपटा लेंगे एक दूसरे को ये कूड़ा कबाड़ा का ये हाल है और अनंत आनंद सिंधु श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और गोपियां अपना सुख नहीं चाहती दौड़ के चिपटा ना उनको कष्ट हो जाएगा उनके चरण के निचले हिस्से को शनईधी मही धीरे से रखती हैं कि हमारे अस्तन उनके चरण जो कोमल कोमल है चुभ न जाए इतना ध्यान रखती है श्याम सुंदर के सुख का सोच नहीं सकते आप लोग अरे सरस्वती बृहस्पति नहीं सोच सकते प्रैक्टिकल करना तो बहुत दूर की बात है साधारण सुख में हम लोग पागल हो जाते हैं और इतना बड़ा सुख सिंधु जो हो सदघन चिदघन आनंद उसके वियोग में जो गोपियों का ज्वाला वाला वियोगाग्नि का पुंज है उसको शांत करने के लिए चरण के निचले हिस्से को धीरे से लगाती है इसलिए नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम ये प्रेम है निजेंद्रिय सुख बांचा नहे गोपीकार कृष्ण सुख हेतु करे संगम बिहार कोई तुलना नहीं उनकी कोई हुआ नहीं उनके बराबर अरे जब महालक्ष्मी उनकी श्रीमती नहीं हुई तो और कौन होगा अब सुनो इसी के आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं उद्धव से ये मैंने आपको बताया ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का इक्कीसवा श्लोक तो सुनो उद्धव जो ऐसी भक्ति करता है केवल भक्ति अनन्न्य निष्काम तो न तथा में प्रियतम आत्म जो निर्णय शंकर न चंकरण न शरीर त्मा च यथा भगवान मुझे ऐसे प्रेमियों से बड़ा उनके बराबर ब्रह्मा भी प्रिय नहीं वो मेरे बेटे हैं डायरेक्ट शंकर भी नहीं बलराम भी नहीं ओ, ओ, मेरी श्रीमती भी नहीं न श्री और तो और नई मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना प्रिय भक्त है संसार में सबसे प्रिय कौन होता है आत्मा बार बार मैंने आप लोगों को बताया है सबसे कम प्रिय नौकर उससे अधिक प्रिय सखा दोस्त उससे अधिक प्रिय बेटा बेटी उससे अधिक प्रिय प्रियतम पति उससे अधिक प्रिय शरीर, उससे अधिक प्रिय मन उससे अधिक प्रिय बुद्धि उससे अधिक प्रिय आत्मा उससे अधिक प्रिय श्याम सुंदर अंतिम तो आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना वो भक्त प्रिय है ग्यार्थ के चौदहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक और तो और उद्धव कान खोल कर सुनो वो कितना प्रिय है मेरा भक्त निरपेक्षमिम शांतम निर्वैरम समदर्शनमुम नित्यम ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं क्यों उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊ कहा जीव कहा श्री कृष्ण और उनकी इतनी कृपा अपने भक्त के लिए जो भक्त कुछ नहीं करता जैसे तुरंत का बच्चा कुछ नहीं करता मां के शरणागत है पूर्ण शरणागत मां जैसा चाहे खिलावे पिलावे नहलावे धुलावे छोड़ दे हम रोते रहेंगे इतनी कृपा है भक्ति मार्ग में और बड़े बड़े परमहंसों के तो स्वामी भी बनने में संकोच करते हैं हा यस यस पूर्ति लाया है पूर्ति लवाए लवाएं योगी समुकंठ बड़े बड़े मुनि इंद्र, इंद्र समाधि लगा करके श्याम सुंदर को एक क्षण को चाहते हैं आ जाए सामने नहीं आते और यहाँ चल रहे पीछे पीछे चरण दूढ़ी के लिए फिर कहते हैं भगवान कि देखो फिर सुन लो उद्धव धर्म सत्य दया पे तो विद्यावा तपसान मद भक्त्या पेतम आत्मान न सम्यक प्रपुनाती ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का बाईसवा श्लोक सत्य और दया से युक्त धर्म हो वो टॉप का धर्म कहलाता है और तपश्चर्या से युक्त ज्ञान हो वो टॉप का ज्ञान कहलाता है इन दोनों से भी अंतकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती मुझको प्राप्त करना की बात तो बहुत दूर की है कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वाचे सा बिना बिना नंदाश्रुकलिया शुद्धे भक्त्याना शया ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का तेईसवा श्लोक बिना भक्ति के बिना श्याम सुंदर के स्मरण में आंसू बहाए, शरीर में रोमांच हो कंठ गदगद हो बिना इन सात्विक भावों के उद्रेक के अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता उद्धव गद यस्य द्रव तेय्तम रुदत्यभीक्षण हसत क्वचित बिलज्ज उदगा युक्तो भुवनं पुनाति भगवत प्रेम पूरा भरा हो उसके रोम रोम में वो महापुरुष है मैं उसकी दास्ता करता हूं उद्धौ और सुनोगे आ महाराज <laughs> यथा हेम मलम जहाती धुमा स्व भजते चूपम आत्मा चर्माशम विधूय मद्भक्तिगे न भजतो म ध के चौदहवें अध्याय का पचीसवा श्लोक जैसे सोने को तेज ज्वाला में आग में रख दो तो गंदगी सब जल जाएगी और सोना सोना बच जाएगा शुद्ध हो जाएगा इसी प्रकार मेरे वियोग में मेरे दर्शन के लिए जब भक्त व्याकुल होता है तो उस बिराग्नि में समस्त मल अंतकरण का जल जाता है और अंतकरण शुद्ध हो जाता है यथा यथात्मा परिमृद मत पू श्रमणाभिधानी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्ष दसव स्क ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का छब्बीसवा श्लोक जैसे आंख में दवा डाली जाती है अगर मैल जम जाए आँख में तो दवा डालते हैं डॉक्टर तो तो जो जो दवा रोज़ रोज़ डाली जाएगी त्यों तो मैल धुलेगा और त्यों तो कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगेगा तो जब पूरा मल धुल जाएगा तो सब संसार दिखाई पड़ने लगेगा ऐसे ही मेरे नाम रूप गुण लीला धाम आदि के अवलंब के द्वारा जब भक्त मेरी भक्ति करता है तो उसके अंतकरण में जो तमाम जन्मों का मल है कूड़ा करकट है वो साफ हो जाता है दो कंक्लूजन सुनो जजमेंट विषयेषु कितना सुंदर श्लोक है भागवत का अनमोल रत्न अरे मनुष्य एक मन है तुम्हारे पास है हाँ, तो मन से संसार के विषय का बार बार चिंतन करोगे तो उसमें अटैचमेंट हो जाएगा संसार में सुख है संसार में सुख है और संसार में भी इस वस्तु में सुख है बार बार चिंतन करने से अटैचमेंट हो जाएगा ऐसे ही मुझ में सुख है मैं ही तुम्हारा हूं ये बार बार बार बार चिंतन करो तो मुझ में अटैचमेंट हो जाए इसी को भक्ति कहते हैं और क्या है भक्ति मेरी भक्ति का मतलब तुम्हारे मन का अटैचमेंट मुझ में हो जाए बस इसके आगे का काम तो गुरु और भगवान करेंगे तुम तो खाली इतना करो कि अपने मन में गुरु और मुझको ये दोनों शुद्ध है इनको लाओ बाकी सब को आउट निकाल बाहर करो एक बात कहू संसार वाले कहते हैं कि देखो हमारे मन में माँ भी है बाप भी है बेटा भी है बेटी भी है सब रहते हैं और किसी को एतराज नहीं होता कि तुम्हारे मन में बेटी भी है बेटा भी है बीबी भी, भी, भी, भी है मां भी है हा ये सब गलत है खाली मैं रहूंगी ऐसा किसी स्त्री ने कहा किसी मां ने कहा और आप कहते हैं केवल मैं रहूंगा अन्य अतिहता अहैतु क प्रतिहता अहैतु क व्यवहिता एक शर्त लगाते हैं आप सृज्य सब छोड़ छाड़ के मे एकमेव शरण मात्मान सर्वदेही नाम या ही सर्वात्म न उद्धव केवल मेरी शरण में आओ एकम एव एक शब्द भी लिखते हैं एवं भी लिखते हैं इतना जोर दे रहे हैं वेद भगवान कहते हैं, मैंने कब कहा है मैं अकेले रहूंगा अरे मैं मुझको बुलाओ राधा रानी को बुलाओ सारे भक्तों को बुला लो हमको और खुशी है हमको मत बुलाओ मत भक्त जे भक्ता में भक्त तमामता मता मत भक्त पूजा व्यधिका मेरे भक्त की जो भक्ति करता है मैं तो बहुत बड़ा भक्त मानता हूं उसको अपना तो जैसे संसारी परिवार सब रहते हैं आपके मन में किसी को एतराज नहीं ऐसे ही हमारा पूरा परिवार तुम घर में रख लो जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है भक्त तो सब भक्त लोग आते हैं ना उसके मन में अरे लीला कैसे होगी अकेले होगी क्या लीला में तो परिकर रहेगा ही। राधा रानी भी रहेंगी गोपिया भी रहेंगी सखा लोग भी आएंगे हम जो लीला स्मरण करेंगे उसमें भगवान के लीला में परिकर में जितने हैं सब आएंगे ऐसे ही तुम माइक जगत में जितने हैं वो एतराज नहीं करते तो हम भी कहते हैं हमारे एरिया वाले रहे ये गंदे एरिया वालों को ना बुलाओ हाँ। इसलिए अनन्य शब्द का बार बार प्रयोग होता है वेदों में रामायण में गीता में भागवत में हर ग्रंथ में तमेव तमेव तमेव एव शब्द का प्रयोग और सगव ये वब्धवानंदी भवती वेद कहता है तमए विदित मृत्यु में अति वेद कहता है रसिकों ने भक्ति का तीन भेद बताया है एक स्वरूप सिद्धा भक्ति एक आरोप सिद्धा भक्ति एक संघ सिद्धा भक्ति तो संग सिद्धा भक्ति तो कहते हैं कि भक्ति में कर्म का ज्ञान का तपश्चर्या का किसी और चीज का भी मिक्सचर हो लेकिन मन से श्री कृष्ण की भक्ति ही हो जैसे सारी गीता क्या है अर्जुन से भगवान ने क्या कहा युद्ध करो अर्जुन ने कहा युद्ध करने से क्या मिलेगा बताऊं क्या मिलेगा हाँ महाराज बताओ कर हतो व प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महीम दूसरे अध्याय का सैतीसवास लोग अगर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी दोनों हाथ लड्डू अर्जुन मुस्कुराए उनने कहा महाराज जी स्वर्ग में जाने से माया निवृत्ति होगी आनंद प्राप्ति होगी नहीं नहीं ये तो नहीं होने वाली है कीणे पुण्य मर्त लोकम विशंती गीता चार चौतीस तो फिर आप क्या लालच दे रहे हैं मरने पर स्वर्ग मिलेगा और पृथ्वी में वो तो हम देख ही रहे यहां सुख नहीं है आप कहते हैं अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी तो पृथ्वी के मिलने से क्या होगा पृथिव्याम ब्रीहिजवम हिरण्यम पशवा स्त्रीय नाल में पर्याप्तम आनंद नहीं मिलेगा संपूर्ण पृथ्वी मिल जाए किसी को इसमें आनंद है ही नहीं चूने का पानी करोड़ो गैलन मिल जाए मक्खन नहीं निकलेगा वो तो चूने का पानी है मक्खन तो दूध में होता है तो संसार में सुख है ही नहीं है तो बड़े से बड़ा संसार मिल जाए तो बड़े से बड़ी अशांति मिलेगी एक आदमी के पचास मकान हैं पचास नौकर हैं 50 लड़के हैं, 50 गाड़ियां हैं, तो रोज कहीं एक्सीडेंट हुआ कहीं कोई बीमार है कहीं कोई मर गया कहीं कोई रोज फोन आएगा उसके ऊपर पागल हो जाएगा बेचारा संसार तो जितना बड़ा होगा उतने ही हानिकारक होगा और स्वर्ग में सुख नहीं है आप स्वयं बता रहे हैं तो फिर हमको बेवकूफ बनाते हैं कि युद्ध करो तो भगवान ने कहा अरे जरा समझ के बात कर तस्मात सर्वेशु कालेषु मामुस्मर युद्ध चरंतर भगवान का मुजेरा स्मरण कर और युद्ध कर यानी स्मरण मन से होगा ना हाँ तो मन से मेरी भक्ति और इंद्रियों से कर्म तो कर्म का फल नहीं मिलेगा जहां मन का अटैचमेंट होता है वो कर्म कहलाता है वो कर्म फलदायी होता है जब मुझ में मन का अटैचमेंट हो जाएगा तो फिर कर्म का फल नहीं मिलेगा मेरी भक्ति का फल मिलेगा तो ये कर्म युक्त ज्ञान युक्त तपश्चर्या पॉलिटिक्स युक्त भक्ति भगवान की हो ये है संग सिद्धा भक्ति और दूसरी है आरोप सिद्धा भक्ति योश यदशनाश यजुहोश ददास यथ य तपस्या सिंत्येय तत्कुरुष्व मद अर्पणम नवे अध्याय का सत्ताइसवा श्लोक जो कुछ तुम कर्म करते हो भगवान को अर्पित करो ये भक्ति आरोप सिद्धा भक्ति है और सबसे निर्गुणा भक्ति शुद्धा भक्ति उसको स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं वो है जिसमें ये दोनों बीमारी ना हो वो जो बताया था सूत जी ने वो जो कपिल ने बताया अपनी मां को वो निष्काम अन्य सर्वाभिलाषिता सुगुण्यम सर्वोपाध विर्मुक्तम नारद जी की बताई हुई सा न काम गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम निष्काम भक्ति उसमें कोई मिक्सचर न हो अर्पण का प्रश्न न हो केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए उनकी प्रीति के लिए उनकी सेवा के लिए भक्ति करे यह भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति है सर्वश्रेष्ठ है इसी भक्ति के लिए काकभूषुंडी जी बर मांगते हैं अबिरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण ये गाव जेही खोजत जोगी स प्रभु प्रसाद को पाव तो देहु दया करी राम वो भक्ति दो जिसके पीछे पीछे आप घूमते हैं और आपके पीछे पीछे मुक्ति घूमती है यानी इस भक्ति के आधीन भगवान भगवान के आधीन मुक्ति मुक्ति के आधीन ज्ञान ज्ञान के आधीन कर्म कर्म समाप्त हो जाता है ज्ञान होने पर ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरु अर्जुन और ज्ञान की अंतिम सीमा ज्ञानादेव ही कैवल्यम ऋत ज्ञानान मुक्ति ही ज्ञान मोक्ष प्रदेद बखाना वो मोक्ष का स्वामी भगवान वो भगवान भक्ति के आधीन हो जाता है अहम भक्त पराधीनो यतंत्र इव दिजो बड़ा सुंदर निरूपण गौरांग महाप्रभु और रामानंद राय के वार्तालाप में हुआ है साधन साध्य का विषय महाप्रभु जी अनजान बनकर पूछते जा रहे थे रामानंद राय से और वो बताते जा रहे थे वो कल बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की